के अंतर्गत तथ ऋषि के द्वारा प्रारंभ की हुई एक छोटी सी घटना को दृष्टांत को हम पढ़ रहे हैं नची गेता के पिता ने जब अशक्त गायों को दान दिया तो नची गेटा के मन में प्रश्न उठा और उसे लगा कि यह ठीक नहीं हो रहा है और इस प्रकार का दान हमें लाभ के बजाय हानि पहुंचाता है फिर उसने पिता से पूछा मुझे किसको दे रहे हैं तीन बार पूछे जाने पर पिता ने झुंझलाकर कहा मैं तुझे मृत्यु को देता हूं नचिकेता ने सहज स्वीकार करके और यम नाम के आचार्य के पास में जाने का विचार किया और यमाचार्य के घर पर पहुंच गए वहां जब स्वयं आचार्य यम नहीं थे तो वो तीन दिन तक वहां भूखे पैसे रहे और फिर जब यमाचार्य आए उनको जब इस बात का ज्ञान हुआ तो दुख हुआ कि मेरे पास एक ब्रह्म को जानने का इच्छुक बालक किशोर आया और तीन दिन तक भूखा रहा तो उसके दुख को हरने के लिए और अपने खेत को हटाने के लिए उन्होंने तीन वर मांगने को कहा जिसमें नचिकेता ने पहला वर मांगा कि मेरे पिता जो मेरे से क्रुद्ध हो गए हैं क्षुद्ध हो गए हैं वो तो शांत हों मेरे प्रति उनका पूर्ववत हो मेरे से पूर्व बातचीत करें और यमाचार्य ने उसको यह वर दिया और कहा कि जब तुम यहां से जाओगे मेरे पास से जब जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ पहले जैसा व्यवहार करेंगे ठीक प्रकार से उनको निद्रा आएगी किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं रहेगी पहला वर प्राप्त करने के बाद में नचिकेता ने दूसरे वर्ग के लिए यमाचार्य को कहा जिसको कि यहां पर बारहवें श्लोक के अंदर और उसके आगे के श्लोकों में बताया गया है नचिकेता ने देखा था कि मेरे पिताजी एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और भी यज्ञों के बारे में उसने सुना होगा जाना होगा तो स्वर्ग में क्या क्या होता है क्या स्थिति होती है इसका तो उसको बोध था लेकिन उस स्वर्ग को उस आनंदयुक्त तो लोक को कैसे प्राप्त किया जाता है इसका नचिकेता को बोध नहीं था और उसको जानने की इच्छा से ही वो इस दूसरे वर को मांग रहा है तो स्वर्ग में क्या होता है क्या स्थिति रहती है नचिकेता को क्या बोध था वो नचिकेता यम यमाचार्य को बोल रहे हैं कि स्वर्ग लोके न भयम् किंचन अस्ति स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है किसी भी प्रकार का भय नहीं है जीवन में हमको तरह तरह के भय आते रहते हैं मनुष्य विभिन्न हानियों से भयभीत होता रहता है लेकिन स्वर्ग लोक में जिसको नचिकेता खाना चाहता है वहां पर सबसे बड़ी बात कि कोई भय नहीं है स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति और फिर यमाचारी को कह रहे हैं कि न तत्र तुम वहां पर तुम भी नहीं होते हो या यम यानी मृत्यु को संबोधित कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक में मृत्यु भी नहीं होती प्रकार के इस, इस मर्ल लोक में मनुष्य लोक में मृत्यु होती है ऐसी वहां पर मृत्यु नहीं होती तो न तत्व तुम वहां तुम भी नहीं होते हो न जराया विभेति और वहां पर बुढ़ापे से भी कोई डर नहीं होता अर्थात वहां बुढ़ापा भी नहीं आता उभे तीर्थ अशनाया प्रकाश अशनाया का मतलब है खाने की इच्छा यानी भूख और पिताशा यानी पीने की इच्छा तो खाने पीने की जो इच्छा है अर्थात भूख और प्यास लगती है तो हम खाते पीते हैं ये दोनों ही जहां पर नहीं होते जहां की इनसे तर जाता है भूख और प्यास की भी वहां कोई परेशानी नहीं रहती और वहां पर शोकातिगो तिगो मोद के स्वर्गलोके उस स्वर्गलोक में शोक से परे होकर शोक से मुक्त होकर मोद प्रसन्न होता है खुशी होता है जन्म के कारण हमको खुशी होती है भूख प्यास से यद्यपि कष्ट होता है लेकिन उसके बाद में जब हम भोजन करते हैं जल पीते हैं तो उससे हमको सुख भी बहुत प्राप्त होता है और ये संसार तो खाने पीने के ऊपर चल रहा है उसका प्रतिदिन सुख लेता है लेकिन ये प्रशंसा के अर्थ में नचिकेता कह रहे हैं जो तो वह सर्वलोक में भूख और प्यास भी नहीं होती है हम सांसारिक दृष्टि से खाने पीने के अंदर सुख देख रहे हैं लेकिन नचिकेता इनमें भी कष्ट देख रहा है और कष्ट देखकर के प्रशंसा के रूप में कह रहा है कि स्वर्ग लोक में भूख प्यास भी नहीं होती अगर इस संसार में भूख और प्यास नहीं हो तो संसार की गतिविधियां इतना पुरुषार्थ होना ही बंद हो जाए भूख और प्रयास मिटाने के लिए व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है लेकिन नचिकेता उसके अंदर भी ब्रोष देख रहा है और इस सुख को भी सुख न मान करके दुख मान रहा है इसलिए वो प्रशंसा रूप में कह रहा है कि स्वर्ग लोक में भूख और प्यास कुछ नहीं रहती तो स्वर्ग का स्वरूप तो नचिकेता के मन में है वो जानता है लेकिन अब आगे क्या कहता है वो एने में श्लोक में कहा स्वत्व अग्नि स्वर्गम अध्यय मृत्यु मृत्यु को संबोधित कर रहा है यमाचार्य को संबोधित कर रहा है कि तुम उस अग्नि को अच्छी प्रकार से जानते हो और उसके बारे में मुझे कहो तुम तुम उस अग्नि के बारे में कहो और अपने आप को वो इसके योग्य प्रस्तुत करते हुए नचिकेता कह रहा है कि ये, ये आप मुझको कहिए मेरे लिए कहिए मैं कैसा हूं कि मैं श्रद्धा से युक्त हूं श्रद्धा से युक्त होकर के इस अग्नि को पाना चाहता हूं अग्नि के बारे में जानना चाहता हूं शिष्य गुरु के सामने अपनी योग्यता रख रहा है अपनी सामर्थ्य को बता रहा है कि मैं वास्तव में श्रद्धा से युक्त हूं और इस अग्नि को जानना चाहता हूं और ये कैसी अग्नि है जो कि स्वर्गलोका अमृतत्व भजनते एक त्वितीय न णे व तो स्वर्ग में जो लोग प्राप्त होते हैं स्वर्ग में जो पहुंच जाते हैं वो व्यक्ति अमृतत्व भजनते अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं आनंद को प्राप्त कर लेते हैं इन शब्दों से यह प्रतीत होता है कि यह उस लोक की बात हो रही जो है जो कि मुक्ति कहलाता है मोक्ष कहलाता है अगर हम दूसरे स्वर्ग लोकों की बात करें तो स्वर्ग का मतलब होता है जहां सुख की प्राप्ति होती है जहां भी सुख की प्राप्ति होती है उसे स्वर्ग कहते हैं इस तरह का स्वर्ग इस भूमि पर भी हो सकता है अन्य लोक लोकांतरों में भी हो सकता है लेकिन वहां ये सब शरीर के साथ साथ होता है और जहां शरीर है वहां पर भूख और प्यास जन्म और मृत्यु और भी कुछ ना कुछ भय तो अवश्य रहते हैं इसलिए जिस स्थिति का यहां वर्णन कर रहे हैं जहां न भूख और प्यास है न मृत्यु है और किसी प्रकार का भय नहीं है तो वो मुक्ति वाली बात हो सकती है उसकी हमको यहां संगति लगानी है तो ये उस अग्नि को जानना चाहता है जिससे कि स्वर्ग लोक को पाया जा सकता है इसके उत्तर में यमाचार्य कहते हैं प्रत्येद्रविणी तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन ये नचिकेता तेरे लिए मैं इस अग्नि का उपदेश कर रहा हूं उसको ज्ञान तो कैसी अग्नि है स्वर्गम अग्निम ये स्वर्ग है अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है ये स्वर्ग को प्राप्त करा सकती है अनंत लोकाप्तिम अथ प्रतिष्ठा विधि तम एताम निहितम गुहाय अनंत बहुत बड़े बड़े लोगों की प्राप्ति कराने वाली उनकी प्रतिष्ठा उनका आधार ये अग्नि है और तू इसको विद्धि जान और कैसी है ये निहितम गुहायाम ये गुहा के अंदर निहित है जो उस अग्नि की बात की जा रही है जो गुहा के अंदर गड्ढे के अंदर निहित है जो इसका कर्मकांड परक अर्थ लेते हैं वो उसका भौतिक अग्नि के रूप में अर्थ लेते हैं और यज्ञ आदि कर्म कांडों को करने से मुक्ति की ओर का मार्ग प्रशस्त करते हैं और जो इसका आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं वो कहते हैं कि यहां हृदय के अंदर बुद्धि के अंदर जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसकी यहां पर चर्चा की गई है जो विवेक रूपी अग्नि है उसकी यहां पर चर्चा की गई है लेकिन यहां पर अगले श्लोकों के अंदर जिस तरह का वर्णन यमाचार्य ने किया है वहां उन्होंने इष्टिका आदि चयन का और साधनों का संकेत रूप में उल्लेख किया उससे पता लगता है कि बाहर की अग्नि की भी बात चल रही है और ये बाहर की अग्नि फिर गुहा में कैसे निहित है तो एक तो यचकुंड एक गुहा होता है गड्ढा होता है इस रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं और दूसरा इस अग्नि विद्या को गूढ़ रहस्य में स्वीकार करके इसको गुहा में स्थित कहा गया ये वो गुढ़ विद्या है रहस्य रहस्यमय विद्या है इसलिए इसको गुहायाम निहितम यह कह कहकर संबोधित किया गया और अब उसको नचिकेता को उन्होंने अग्नि का वर्णन किया अग्नि के बारे में बताया लेकिन क्या क्या बताया वो यहां पर उपनिषद के अंदर कठ ने नहीं देखा केवल संकेत कर दिया कि उसे इन सब अग्नियों के बारे में बताया गया तो पंद्रहवें श्लोक के अंदर कहते हैं लोकादिम्निम तम उच तस्मई या इष्ट का यावती व यथावा या ये जो सब लोगों के आदि की अग्नि है सबसे प्रथम रहने वाली अग्नि है उसको नचिकेता के लिए कहा और क्या क्या, क्या कहा या इष्टका जो ईंटें उसमें काम में आती हैं यज्ञ करने के लिए यजकुंड चुवेदी बनाई जाती है उसमें जो ईटें काम में आती हैं क्या क्या ईंटें हो कैसी ईंटें हो इसका वहां पर उपदेश दिया या इष्ट का जो ईटें हैं या यावतीरवा अथवा जितनी ईटें ली जाती हैं उनकी निश्चित संख्या होती है यथावा अथवा जिस तरह से वो ली जाती है जिस तरह से उनका चयन किया जाता है ये सब नचिकेता को उन्होंने बताया और ये बताने के बाद में नचिकेता ने भी उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुना और वापस अपने गुरु को यमाचार्य को सारी बातें सुना दी उसको इन्होंने उद्घित किया सचापी प्रत्यवध यथोक्तम जैसा आचार्य ने कहा था वैसा का वैसा नचिकेता ने उसको सुना दिया क्योंकि नचिकेता श्रद्धावान था रुचि वाला था इस विषय में जिज्ञासा रखता था उसमें स्वयं को श्रद्धावान भी प्रस्तुत किया श्रद्धा से उत्साह और उत्साह से स्मृति इस प्रकार का क्रम चलता है तो उसको सारा का सारा स्मरण हुआ और उसने जू का तू तो अपने गुरु को यमाचार्य को सुना दिया और ये सुनाने के बाद में यमाचार्य को लगा कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है तो उसको एक बार उन्होंने और प्रदान किया जब उसने यथावत सब कुछ सुनाया तो उसे प्रसन्न होकर के कुछ और बढ़ दिया तो अथ अस्य मृत्यु हो तो पुनरे वाह जब मृत्यु उससे संतुष्ट हो गया तो उसको फिर से कहने लगा इतना प्रसन्न हुआ कि कहा कि जिस अग्नि का मैंने तेरे को उपदेश किया है आगे चलकर के ये अग्नि त्रिनाचिकेता तेरे ही नाम से नचिकेता नाम से प्रसिद्ध होगी तो सोलह श्लोक में उन्होंने कहा तम अग्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहादा भूय तवे नामना भविताय अग्नि श्रृंका चेना अनेक रूप गृहा प्रसन्न होते हुए यमाचार्य ने नचिकेता को कहा कि मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं और तेरे को मैं एक चीज और देता हूं और ये वर दिया उसकी यश की प्रसिद्धि का उसके नाम का कि तो नचिकेता का नाम आगे आगे तक की पीढ़ियों को पता रहे तो कहा अभि व नामना भविता अयम अग्नि ये जो अग्नि है जिसका मैंने तुझको उपदेश दिया ये आगे चल के तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और चिंताम च इमाम अनेक रूपांत गृहा और इस अनेक रूप वाली श्रृंखला को यानी माला को ग्रहण कर उसको विविध रंगों वाली विविध रत्नों अथवा पुष्पों से सुशोभित एक माला पहनाई उसका उन्होंने आदर किया अर्थात यमाचार्य जो गुरु थे उन्होंने भी अपने शिष्य का इस प्रकार से आदर किया कि गुरु शिष्यों के संबंध की बात की तरफ ऋषि का संकेत है अपने अच्छे शिष्य को भली प्रकार से आदर सत्कार किया जाना चाहिए क्योंकि तो गुरु भी देखता है मैं भी कभी शिष्य था मैं भी कभी पढ़ता था अब मैं भी इन स्थितियों से गुजरा हूं आज ये शिष्य है आगे चलकर के ये भी गुरु बनेगा तो गुरु का शिष्य के प्रति आदर यहां पर प्रकट किया गया है अब यह जो सारी अग्नि थी जिसका कि वर्णन यहां पर किया गया उसमें किन किन चीजों को लेकर के व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है उसके लिए यहां सत्रवें श्लोक के अंदर बताया गया त्रिनाचिकेत जिसने इस नचिकेत अग्नि को त्रिनाचिकेत अग्नि को पालन किया है जिसने इस अग्नि का साधन किया है उसका यजन किया है उसको कहा त्रिनाचिकेता और अभी ही इन्होंने नामकरण किया था और अब स्वयं यमाचार्य अग्नि को भी तिरणाचिकेत नाम से ही कहना शुरू कर देते हैं उसी समय से उसके नाम का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं ये त्रिनाचिकेत कौन व्यक्ति है जो तीनों आश्रमों के अंदर यज्ञ करता है ब्रह्मचर्य अवस्था में गृहस्थ के अंदर और वानप्रस्थ के अंदर तीनों आश्रमों में जो यज्ञ करता है उसको त्रिनाचिकेत नाम से स्वीकार किया गया क्योंकि सन्यासी तो, तो यज्ञ नहीं करता वो तो अपना सब कुछ समाज के लिए होम कर देता है इसलिए उसको यज्ञ के छूट दी गई है तो जिसने विधिवत इन तीनों यज्ञों को तीनों आश्रमों के यज्ञों को किया है वो त्रिनाचिकेत है अर्थात शास्त्र में इन तीनों आश्रमों के लिए जो कर्मकांड के विधान कहे गए हैं उनका करना भी हमारे लिए आवश्यक है त्रिनाच के तीन प्रकार की संधि को प्राप्त करके तीन प्रकार की संधि की व्याख्या अनेक टीकाकारों ने अपने अपने तरीके से की है तीन संधियों को एक जगह कहा गया माता पिता और आचार्य अर्थात गुरु अध्यापक और तीन प्रकार की संधियां इस प्रकार से भी लोगों ने मानी कि अपना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन तीनों के अंदर रहते हुए इनका ठीक ठीक उचित उपयोग करते हुए जो व्यक्ति चलता है वो इन तीन संधियों को प्राप्त करके और तीसरा अर्थ किया जाता है कि जो तीन आश्रम हैं, है जहां की हमको यज्ञ करने हैं उन तीनों आश्रमों के बीच की संधि चौथा आश्रम भी संन्यास भी उसकी संधि यहां ग्रहित की गई कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच की संधि उसको भी वो पार करे ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ में जाए और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ में जाए तो दूसरी संधि गृहस्थ और वानपस्थ के बीच की स्वीकार की और तीसरी संधि वानप्रस्थ और सन्यास के बीच की स्वीकार की और ये सारी की सारी व्यवस्था मुक्ति प्राप्ति के लिए ही बताई जा रही है